आपने कहा है कि यदि कोई भी क्रिया पूरी टोटल हो तो ऊर्जा खोई नहीं जाती कृपया बताएं कि टोटल एक्शन का आप क्या अर्थ लेते हैं और यह भी बताएं कि संभोग की प्रक्रिया में टोटल पूर्ण होने का क्या अर्थ है क्या उसमें ऊर्जा के क्षय होने का अर्थ है कर्म पूर्ण हो कृत्य पूरा हो तो ऊर्जा छीण नहीं होती कोई भी कर्म पूरा हो ऊर्जा छीन नहीं होती है जब मैंने ऐसा कहा तो मेरा अर्थ है कृत्य अधूरा तब होता है जब अपने भीतर खंडित और विभाजित और कॉन्फ्लिक्ट में होते जब मैं अपने भीतर ही टूटा हुआ होता हूं तो कृत्य अधूरा होता है समझें कि आप मुझे मिले और मैंने आपको गले लगा लिया अगर इस गले लगाते वक्त मेरे मन का एक खंड कह रहा है कि क्या कर रहे हो यह ठीक नहीं है मत करो और एक खंड कह रहा है कि करूंगा बहुत ठीक है तो मेरे भीतर में दो हिस्सों में हूं और लड़ रहा हूं आधे हिस्से से मैं गले लगाऊंगा और आधे हिस्से से गले से दूर हटने की कोशिश में लगा रहूंगा मैं एक ही साथ दो काम कर रहा हूं विरोधी इन विरोधी कामों में मेरे भीतर की मनस ऊर्जा क्षीण होगी लेकिन अगर मैंने पूरा हृदय से किसी को लगा लिया है और मेरे हृदय में कहीं भी कोई विरोधी स्वर नहीं है तो ऊर्जा के नष्ट होने का कोई भी कारण नहीं है बल्कि यह पूर्ण आलिंगन मुझे और भी ऊर्जा से भर जाएगा मुझे और भी आनंद से भर जाएगा शक्ति छीन होती है कॉन्फ्लिक्ट में इनर कॉन्फ्लिक्ट में भीतरी अंतर्द्वंद शक्ति के छीन होने का आधार है कितना ही अच्छा काम कर रहे हो अगर भीतर विरोध है तो शक्ति छीण होगी क्योंकि आप अपने भीतर ही लड़ रहे हैं यह वैसा ही है जैसे मैं एक मकान बनाऊ एक हाथ से ईंट रखूं और दूसरे से उतारता चला जाऊं तो शक्ति तो नष्ट होगी और मकान कभी बनेगा नहीं हम सब स्व खंडों में बटे हम जो भी कर रहे हैं उसके बाहर भी हमारे विरोध में कोई चीज खड़ी है अगर हम किसी को प्रेम कर रहे हैं तो उसे घृणा भी कर रहे हैं अगर हम किसी से मित्रता बना रहे हैं तो शत्रुता भी बना रहे हैं अगर किसी के पैर छू रहे हैं तो दूसरे कोने से उसके अनादर का इंतजाम भी कर रहे हैं हम पूरे समय दोहरे काम कर रहे हैं इसलिए प्रत्येक आदमी धीरे धीरे दिवालिया हो जाता है उसकी भीतर की शक्ति बैंक हो जाती वो खुद ही अपने से लड़के मर जाता है देखें अपनी तरफ भीतर देखें तो आपको ख्याल में बात आ जाएगी जब भी कोई काम कर रहे हैं तो आप पूरे उसमें हैं तो आप सदा ही और भी ताजे और भी शक्तिशाली होकर उस काम से बाहर आएंगे और अगर आप अधूरे उस काम में हैं तो आप थक के चकनाचूर होकर टूटकर बाहर आएंगे कोई भी काम इसलिए जो लोग भी किसी काम को पूरा कर पाते एक चित्रकार है अगर वो अपने चित्र को रंगने में बनाने में पूरा लग जाता है तो कभी भी थकता नहीं है वो पूरा का पूरा और भी आनंदित और भी रिफ्रेश और भी ताजा होकर वापस लौट आता है लेकिन इसी चित्रकार को आप नौकरी पर रख ले कहीं कि हम रुपए देंगे और चित्र बनाओ बस तब वो थक के लौट आता है क्योंकि उसका पूरा मन उस चित्र के साथ खड़ा नहीं हो पाता जैसे ही हमारा मन का कोई हिस्सा हमारे विरोध में हो जाता है हमारी शक्ति छीन होती है तो जब मैंने कहा टोटल एक्ट तो किसी एक काम के लिए नहीं, सारे कामों के लिए जो भी आप कर रहे हैं अगर भोजन करने जैसा या स्नान करने जैसा साधारण काम कर रहे हैं तो भी पूरा करें स्नान करते वक्त स्नान करना ही अकेला कृत्य हो ना तो मन कुछ और सोचे न मन कुछ और करे आप पूरे के पूरे स्नान ही कर लें तो शरीर ही स्नान नहीं करेगा आत्मा भी स्नान कर जाएगी आप स्नान के बाहर पाएंगे कि आप कुछ लेकर लौटे लेकिन नहीं स्नान आप कर रहे हैं और हो सकता है पैर आपके अब तक सड़क पे पहुंच गए हो और मन आपका अब तक दफ्तर में पहुंच गया हो और आप भागे हुए स्नान का कोई रस नहीं कोई आनंद नहीं वो स्नान भी एक टूटा हुआ कृत है कहीं पानी डाला है और भागे इस भागने में आप शक्ति को खो रहे हैं और ऐसा प्रतिपल हो रहा है 24 घंटे यही हो रहा है बिस्तर पर सोए है लेकिन सोए नहीं है क्योंकि सोने का एक्ट पूरा होगा तभी सुबह विश्राम होगा सो रहे हैं सपने देख रहे हैं सो रहे हैं सोच रहे हैं सो रहे हैं करबट बदल रहे हैं हजार विचार हैं हजार काम हैं आज दिन में क्या किया वो भी साथ है कल सुबह क्या करना है वो भी साथ है तब सुबह आप और भी थक कर चक्राचूर बिस्तर से उठते नींद भी आपको विश्राम न दे पाएगी क्योंकि नींद में भी आप पूरे नहीं हो पाते कि सो ही जाएं नींद में भी अधूरे होते हैं इसलिए नींद उखड़ती जा रही नींद कम होती जा रही सारी दुनिया में बड़े से बड़े सवालों में एक वो भी है कि नींद का क्या होगा नींद खत्म होती जा रही है नींद खत्म होगी क्योंकि नींद कहती है पूरे सो तो ही सो सकते हो लेकिन 24 घंटे हम टूटे हुए हैं और जब सब कामों में टूटे हुए हैं तो नींद में इकट्ठे कैसे हो सकते रात तो हमारे दिन भर का जोड़ है जैसे हम दिन भर रहे हैं वैसे ही हम रात नींद में भी होंगे और ध्यान रहे जैसे हम रात नींद में होंगे कल का दिन भी उसी आधार पर फैलेगा और विकसित होगा फिर जिंदगी पूरी टूट जाती है ना तो हम ठीक से जी पाते जीते वक्त भी हजार तरह के लोग हैं एक मित्र को मेरे पास भी लाया गया उनको जो लोग लाए थे उन्होंने कहा कि ये पांच बार आत्महत्या का प्रयास कर चुके हैं मैंने कहा बड़े गजब के आदमी प्रयास भी अधूरा करते हैं मालूम होता है पांच बार और जो आदमी पांच बार आत्महत्या का प्रयास कर चुका है वो जीरा होगा पूरा ये तो माने नहीं जा सकता अगर पूरे ही जी जीरा हो तो मरने की क्या जरूरत आ जाए पूरा जिएगा भी नहीं पूरा मरेगा भी नहीं पांच बार प्रयास कर चुके हैं तो मैंने कहा उनसे कि अब तो शर्म खाओ अब प्रयास मत करो पांच बार काफी है लेकिन पांच बार कोई आदमी आत्महत्या करके नहीं कर पाया और बच गया इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि एक हिस्सा उसका बचने की कोशिश में लगा ही रहा होगा उसने कोशिश भी की होगी बचने का इंसाम भी किया होगा नहीं तो कोई किसी को मरने से रोक सकता है ऑनेस्ट नहीं है मरने में भी उसमें भी ईमानदारी नहीं है और जीने में तो ईमानदारी होगी क्या जब मरने तक में ईमानदारी नहीं है तो जीना तो पूरा का पूरा डिसऑनेस्ट बेईमान होगा ही जब मैंने उन मित्र को कहा कि हाँ, शर्मा नहीं चाहिए पांच बार मर के तो मर ही जाना चाहिए था एक ही बार वो मर जाना चाहिए था। और अब उनको लाया गया था कि वो छठवीं बार प्रयास कर रहे हैं तो मैंने उनसे कहा अब और नाक बदनामी होगी अब मत प्रयास करो वो बहुत चौके क्योंकि वो सोचते होंगे कि मैं उनको समझाऊंगा कि आत्महत्या मत करो उन्होंने कहा आप आदमी कैसे मुझे जिसके पास भी ले जाया गया उसने मुझे समझाया है कि बहुत बुरा काम मैंने कहा मैं नहीं कहता बुरा काम मैं कहता हूं अधूरा करना बहुत बुरी बात करनी है पूरा करो वह आदमी मेरी तरफ थोड़ी देर देखता रहा फिर उसने कहा कि नहीं करनी तो नहीं है जीना तो मैं भी चाहता हूं लेकिन अपनी शर्तों के साथ जीना चाहता हूं अगर मेरी शर्त नहीं मानी गई तो मैं मर जाऊंगा न आदमी मरना चाहता है क्योंकि ये मरना भी शर्तों के साथ चाहता है ना आदमी जीना चाहता है जीना भी शर्तों के साथ चाहता है ये आदमी जिएगा भी मरा हुआ जिएगा और मरेगा भी किस दिन किसी दिन तो जीने की आकांक्षा से तड़फता हुआ मरेगा यह आदमी ना जी पाएगा ना मर पाएगा इसकी जिंदगी में मौत प्रवेश कर गई इसकी मौत में जिंदगी प्रवेश कर जाएगी ये आदमी विक्षिप्त हो गया हम सब इसी तरह के आदमी हम सब में बहुत फर्क नहीं है हम सब ऐसा ही कर रहे हैं जिसको हम प्रेम करते हैं उसको भी प्रेम नहीं करते शांत क्षमा मांगते हैं सुबह तलाक देने का विचार करते हैं मन में फिर दोपहर पश्चाताप करते हैं सांझ क्षमा मांगते हैं सुबह फिर तलाक देने का विचार करते हैं मैं एक घर में ठहरता हूं उस घर में पति पत्नी अपनी तलाक की एप्लीकेशन बिल्कुल तैयार ही रखे हुए फिर दस्खत करने की बात मैंने देखी अपने आंख से क्योंकि पति ने मुझे दिखाई कि कई दफे ऐसी हालत हो जाती है कि बस दस्तखत कर दो वो तो, तो पूरा तैयार रखे तो मैंने कहा कि इसमें कोई हर्जा नहीं है दस्त कर दो लेकिन इसको तैयार रखे हो ये बड़ी खतरनाक बात है क्योंकि जिस पत्नी के लिए तलाक देने की एप्लीकेशन तैयार हो उस पत्नी को पत्नी कहने का कोई अर्थ है कोई अर्थ नहीं लेकिन पत्नी जारी ये तैयार तो वो कहने लगे सात साल से रखी हुई ये कोई नई बात नहीं इस आधे आधे जीने के संघर्ष को मैं कहता हूं ऊर्जा का स्खलन है यह शक्ति का गंवाना है इस तरह हम जिंदगी में कभी कुछ भी नहीं उपलब्ध कर पाते एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात समझाऊ मैंने सुना है कि एक समुराई सरदार एक जापान में एक सम्राट जो एक बहुत तेजस्वी तलवार का चलाने वाला समुराई उसके मुकाबले जापान में कोई आदमी नहीं जो उतनी अच्छी तलवार चला सके उसकी कुशलता की कीर्ति दूर दूर तक जापान के बाहर भी पहुंच गई लेकिन एक दिन उसे पता चला कि उसका पहरेदार उसकी पत्नी के प्रेम में पड़ गया उसने उन दोनों को पकड़ लिया लेकिन समुराई सरदार था उसने कहा कि मन तो मेरा करता है कि तेरी गर्दन काट तू तो। लेकिन नहीं तूने भी प्रेम किया है मेरी पत्नी को इसलिए उचित यही होगा कि ये तलवार एक तू ले ले और एक मैं लेता हूं हम दोनों युद्ध में उतर जाएं जो बच जाए वही मालिक हो उस पहरेदार ने कहा कि मालिक आप ऐसे ही गर्दन काट दें तो अच्छा ये खेल आप क्यों करते हैं गर्दन मेरी ही कटेगी क्योंकि मैं तो तलवार पकड़ना भी नहीं जानता और आप जैसा तलवार चलाने वाला आदमी शायद पृथ्वी पर दूसरा नहीं है तो आप तलवार से लड़ने का मुझे जो मौका दे रहे हैं ना नाहक मखौलो मजाक क्यों करते हैं तलवार से मेरी गर्दन ऐसे ही काट दे तलवार से गर्दन तो मेरी ही कटेगी क्योंकि मैं तो तलवार चलाना नहीं जानता लेकिन उस समुराई सैनिक ने कहा कि वो मेरी इज्जत के खिलाफ होगा कि कभी कहा जाए कि मैंने तुझे बिना मौके के तरी गर्दन काट दी तलवार संभाल और मैदान में उतर कोई रास्ता ना था वो गरीब बेचारा डरता हुआ तलवार हाथ लेके मैदान में उतरा गांव इकट्ठा हो गया खबर फैल गई सारे लोग जानते हैं कि वो गरीब आदमी मर जाएगा क्योंकि उससे तो एक हाथ भी बचाना मुश्किल है वो इतना कुशल कारीगर है वो इतना कुशल तलवारबाज है लेकिन हालत उल्टी हो गई हालत यह हुई कि जब उस पहरेदार ने तलवार चलानी शुरू की तो उस राजा के छक्के छूट गए छक्के इसलिए छूट गए कि वो तलवार बिल्कुल बेढंगी चला रहा था उसको चलाना आता ही नहीं था उससे बचाओ मुश्किल मालूम पड़ा और वो इतनी पूर्णता से चला रहा था तुमको उसके जीवन मरण का सवाल था राजा के लिए तो खेल का मामला था जानता था अभी काट देंगे लेकिन उसके जीवन मृत्यु का सवाल था तलवार और वो आदमी एक ही हो गया राजा ने घुटने टेक दिए कहा कि मुझे माफ कर लेकिन तू ये कर क्या रहा है बाकिल उसको रोका जा सका उसने सामने दरख्त था उसको काट डाला तलवार से वो इतने एक हो गया राजा तो हट गया घुटने टेक दिए लेकिन उसमें जो ऊर्जा जग थी उसने जब तक दरत नहीं काट डाला बिल्कुल मुश्किल उसको रोका जा सका और जब उससे पूछा कि तुझे हो क्या गया तुझमें कहां से ये शक्ति आ गई उसने कहा जब मैंने सोचा कि मरना ही है तो एक दफे चला के ही मर जाना चाहिए अब मरना ही पक्का है अब जीने का कोई उपाय नहीं तो पहली दफे जिंदगी में इंटीग्रेटेड हो गया पहली दफे इकट्ठा हो गया मैंने कहा कोई सवाल नहीं मौत सामने खड़ी है एक मौका है जो भी मैं कर सकता हूं कर डालूं तो मुझे ना आगे का ख्याल रहा ना पीछे का ख्याल रहा न मुझे पत्नी का राजा का ख्याल रहा ना अपनी प्रेसी का ख्याल रहा फिर तो धीरे धीरे मुझे यह भी पता नहीं रहा कि मेरा हाथ कहां खत्म होता है और तलवार कहां शुरू होती और जब तुम चिल्लाने लगे रुको रुको तो मुझे समझ नहीं पड़ता था कि कौन रुके किसको रोक रहे हो यह आदमी टोटल हो गया उस सम्राट ने कहा कि आज मुझे पहली दफा पता चला कि सबसे बड़ी कुशलता टोटल एक्शन है मैंने बड़ी कुशलता पाई लेकिन मैं टोटल नहीं हूं लेकिन मैं अलग हूं और पूरे वक्त में देख रहा हूं कि चोट तो नहीं लग जाएगी कैसे बचू कैसे ना बचू उसने कहा बचने ना बचने का तो सवाल ही नहीं था मेरे लिए इतना ही सवाल था कि तुम्हें भी पता चल जाएगी तलवार चलाई गई तुमने ऐसे नहीं मारा नहीं तो लोग तुम्हारी इज्जत को नाम धरेंगे तो मैंने कहा कि अब मैं पूरा चला ही लू दो चार क्षण के लिए जो मौका है ये टोटल एक्शन से मेरा मतलब है कृष्ण ने योग को कुशलता कहा है ये तलवार चलाने वाला बिल्कुल अकुशल आदमी एकदम कुशल हो गया क्यों क्योंकि योग को उपलब्ध हो गया योग शब्द का मतलब है टोटल जोड़ जब कोई आदमी भीतर पूरा जुड़ जाता है तो योग उपलब्ध होता है इंटीग्रेटेड संयुक्त संश्लिष्ट जब भीतर कोई खंड नहीं होते प्रेम करता है तो प्रेम करता है क्रोध करता है तो क्रोध करता है दुश्मन है तो दुश्मन है मित्र है तो मित्र है जब कोई आदमी किसी भी कृत्य में पूरा होता है तब उसकी शक्ति नहीं खोती और ये बड़े मजे की बात है कि अगर कोई आदमी कृत्यों में पूरा हो जाए तो क्रोध धीरे धीरे असंभव हो जाता है क्योंकि तब क्रोध पूरा जला देता है झुलसा देता है तब घृणा मुश्किल हो जाती है क्योंकि घृणा पायजन हो जाती है सब पूरे शरीर के रंग रोंगे में फपोले छूट जाते हैं उसके जहर के तब शत्रु होना मुश्किल हो जाता है क्योंकि शत्रुता आत्मघात प्रतीत होती अपनी छाती में छुरा भोंकना प्रतीत होती हम तभी तक क्रोधी हो सकते हैं जब तक हम अधूरे काम कर रहे हम तभी तक दुश्मन हो सकते हैं जब तक हमारे कृत्य पूरे नहीं है जिस दिन हमारे कृत्य पूरे हैं उस दिन हमारे जिंदगी में प्रेम का ही फूल खिल सकता है जिस दिन हमारा कृत्य पूर्ण है उस दिन प्रार्थना ही हमारे प्राणों की अभीपा बन जाती जिस दिन हमारा सारा जीवन का एक एक कृत्य पूरा हो जाता है उस दिन परमात्मा ही हमारे लिए एकमात्र सत्य रह जाता है जब भीतर एक पैदा होता है तो बाहर भी एक दिखाई पड़ने लगता है जब तक भीतर दो है तब तक बाहर दो है दो भी कहना ठीक नहीं हमारे भीतर अनेक मैंने सुना है कि जीसस एक गांव से गुजरते थे रात थी और मरघट पर एक आदमी छाती पीट रहा था चिल्ला रहा था पत्थरों से अपने शरीर को खनोच कर लहू लुहान कर रहा था तो जीसस ने उस आदमी से जाकर पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो उस आदमी ने कहा जो सारी दुनिया कर रही है वही मैं कर रहा हूं फिर वो अपने खरोचने में लग गया लहू बह रहा है सिर पीट है सिर पर गांव हो गए जीसस ने कहा पागल तेरा नाम क्या है तो उस आदमी ने कहा माई नेम इज लीजियन मेरे नाम हजार है एक मेरा नाम नहीं है जीसस बार बार फिर इस कहानी को कहते थे कि एक आदमी ने मुझसे कहा था माय नेम इज़ लीजियन। मेरे नाम हजार है एक मेरा नाम नहीं है क्योंकि मैं हजार आदमी हूँ एक मैं आदमी नहीं हूँ हमारे नाम भी लीजियन है हमारे भीतर भी हजार आदमी है कोई बचाना चाह रहा है कोई मारना चाह रहा है कोई प्रेम करना चाह रहा है कोई हत्या करना चाह रहा है कोई जीना चाह रहा है कोई अपनी कब्र का पत्थर बनवा रहा है कोई परमात्मा के मंदिर में प्रवेश कर रहा है हमारे ही भीतर हमारे ही भीतर कोई कह रहा है सब झूठ है सब असत्य है कहीं कोई परमात्मा नहीं है कोई घंटा बजा रहा है मंदिर का और कोई भीतर हंस रहा है कि क्या पागलपन कर रहे हो घंटे बजाने से कुछ भी नहीं हो सकता है कोई माला फेर रहा है और हमारे भीतर उसी वक्त कोई दुकान भी चला रहा है माई नेम इज लीजियन उस आदमी ने ठीक कहा कि मेरे नाम हजार मैं कौन सा नाम बताऊ तुम्हें मैं एक आदमी नहीं हूं मैं हजार आदमी हूं ये जो हजार आदमी है हमारे भीतर यही हमारे शक्ति का ह्रास है और अगर ये एक आदमी हो जाएं तो हमारी शक्ति संरक्षित होती है टोटल एक्शन एक करने की विधि है समग्र कृत्य जो भी करें उसमें पूरे ही खड़े हो जाएं जो भी करें उसे पूरा ही कर ले और जैसे ही उसे पूरा करेंगे वैसे ही आपके भीतर कोई चीज इकट्ठी होने लगेगी संयुक्त होने लगेगी संश्लिष्ट होने लगेगी गुरुजीएफ कहा करता था कि पूर्णकृत क्रिस्टलाइजेशन जब भी कोई व्यक्ति कोई काम पूरा करता है तो उसके भीतर कोई चीज क्रिस्टलाइज हो जाती कोई चीज इकट्ठी हो जाती ये इकट्ठा हो जाना व्यक्तित्व का जन्म है आत्मा का जन्म है इस अर्थ में मैंने कहा है उसे प्रयोग करें समझे देखें, तो वो ख्याल में बात आ सकती है एक आखिरी सवाल और पूछ ली यौन ऊर्जा के संचय व उर्वीकरण के संबंध में आहार रसायन डाइट केमिस्ट्री पर भी कुछ प्रकाश डालने की कृपा करें आहार शब्द बहुत बड़ा है डाइट से बहुत बड़ा है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 उसने पंडित ओंकारनाथ से भोजन करते वक्त ये कहा कि मैंने सुना है कि कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो लोग दीवाने होकर उनके आसपास इकट्ठे हो जाते थे ठीक जाने दो लोगों को हो जाते होंगे लेकिन यह मेरी भरोसे में नहीं आती बात कि हरिण भी दौड़ आते मोर भी नाचने लगते ये कैसे हो सकता है तो पंडित ओंकार ने कहा कि मैं तो कृष्ण नहीं हूं इसलिए वैसी बांसुरी नहीं बजा सकता लेकिन थोड़ा सा काका मैं भी जानता हूं वो मैं आपको प्रयोग करके ही बताऊं मुसोलिनी ने कहा इससे बेहतर क्या होगा लेकिन वहां कोई वाद्य यंत्र भी ना था वहां तो चम्मच कांटे खाने की मेज पर बैठकर कर ये बात होती थी तो ओंकार ने चम्मच और कांटों को उठाकर और चीनी के बर्तनों पर बजाना शुरू कर दिया मुसोलिनी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं थोड़ी ही देर में बेहोश हो गया और मेरा सिर झुकझुक टेबल से लगने लगा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 जेंट वो सब ओम से ही बने हुए शब्द का मतलब है जिसने ओम को देख लिया ओम का मतलब है विराट ब्रह्म ओमनी प्रजेंटकार है जो ओम के साथ मौजूद हो गया ओमनी पोटेंट कार्थ है जो ओम की तरह शक्तिशाली हो गया जो परमात्मा के बराबर शक्ति बीच से भर गया अब ये जो ओम शब्द है इसमें ए यू एम आ, ओ ध्वनियां हैं। ये ध्वनियां अगर व्यवस्था से गुंजाई जाएं, तो ऊर्जा को ऊपर ले जाने लगती इस है इससे उल्टी ध्वनियां भी हैं, जो चोट की जाएं तो ऊर्जा नीचे जाने लगती है। आज अमेरिका में जाच है ट्विस्ट है और शेख है और जमाने भर के नृत्य है उन सबकी ध्वनि लहरी उन सबकी रिदिम सेक्स ऊर्जा को नीचे तरफ ले जाने वाली है इसलिए अगर आप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 पैतालीस 50 साल के बाद आमतौर से कुछ स्त्रियों को मुंह शुरू हो जाती है उसका कुल कारण इतना है स्त्री हार्मोन कम हो गए और शरीर में पड़े हुए पुरुष हार्मोन प्रभावी होने लगे इसलिए मुँचानी शुरू हो जाएगी स्त्रियों की आवाज 50 साल के बाद पुरुषों से मेल खाने लगेगी उसका कुल कारण इतना है कि पुरुष हारमोन स्त्री हार्मोन का अनुपात टूट गया स्त्री हारमोन कम हो गए पुरुष हारमोन अनुपात में ज्यादा हो गए तो आवाज में बदलाहट हो जाए